मानो ले बहुस सा दल रण नभ पर राहु के तुआ चंद्रमा छिपा चांदने गए काले काले बादल छाए तब रूप भीषण का धर कर कपिकटक निकट निश्चर पहुँचा चुप चाप कुशल नट के समान हो कर अत्यंत निडर पहुँचा कपिदल में थे खलबले बले निरख अंधेरा घो महावीर कर रहे थे देखभाल सब ओ मान विभीषण का सदा करते थे हनुमान इसे तो स्वरूप पर देन सके अति ध्यान वह कपटी छदमवेश धारी हो गया सफल अपने चल में हनुमत को भी धोखा देकर पहुंचा भीतर रामा दल में जाते ही उस मायावी ने माया का कौतुक दिखलाया जगतों के आंखें झपका दी सोतों को गहरा सुला दिया धीरे धीरे पाम धर चतुर चोर गम्भीर उसे ठोर पहुंचा जहां सोते थे रघुबीर मह पर अशोक के पत्तों का था बिमल बिछोना बिछा हुआ तकिया था रुचिर कुशावों का सिरहाने प्रभु के लगा हुआ निश्चिंत मुन स्वर के समान मुनिजन मन रंजन सोते थे छवि छविपत के उसी अद्भुत छवि पर त्रिभुवन नौ चावर होते थे दुनिया के सो जाने पर भी जो सदा जागते रहते हैं लीलाय है वो लीलाधर निद्रा लीला भी करते हैं है एक हाथ तो धनवा पर दूसरा हाथ लक्ष्मण पर है पाँव के नीचे लंका है मस्तक के ऊपर सागर है चारों दिश सोता है कपिदल है जिसके कुमदमय दधवेन सुग्रीव नीलल जाम्बवान धूम्राक्ष सु चुसेन अंगद द्विविद मानो योद्धाओं का मंडल प्रत्यक्ष क्षीर सागर सा हे सीता सीतापति का दिव्य रूप उसमें श्री कमला वर्षा है अह ने सुस्थिर होकर आगे बढ़कर वह मुख देखा अपने कितने ही पुण्यों का जन्मों का फल सन मुख देखा जब चेत हुआ तो ध्यान किया रावण के काम बनाने का लक्ष्मण समेत रुराए को चुपके से हर ले जाने का रावण ने से हरण किया लंका का नाश कराने को अ रावण इन्हें ले चला अब रावण का वंश मिटाने को मायावी का हो गया सार्थक माया जाल मायापति को ले गया से वह पाताल कपीदल से जो ही हुआ माया का कौतुक दूर लगा दिखाने सब जगह उज्याला भरपूर अब जागने वालों ने देखा रण तो असुरों से हुआ नहीं पर राघविंद्र गुराई का लक्ष्मण समेत है पता नहीं रघु कुलपत के खो जाने से सन्नाटा सा छाया दल मे मानो सब स्वयं खो गए हों इस भात वे कल थे पल पल में राम बिनु कपदल सकल धीर राम बिनु कपीित सकल धीर व्याकुल विकल चतुर दिश निरखत कित गये स्त्री रघुबीर व्याकुल विकल चतुर दिश निरखत कित गये श्री रघुवीर धा बिको लंका नगरे दिश कबहु सिंधु के तीर मीन जिम जल बीनू तंखही नौ की राम बीनू कपितल सक धीर राम बीनू कपिदल सकल व्याकुल विकल चतुर दिशने निरखत कित गयुबी रामबीनू कपिदल सकल धीर राम बीनु कपिदल सकलधी इस घटना से अत्यधिक जिनमें उठे विचार वे थे प्रभु के परम प्रिय नायक पवन कुमार सोचा यह तो है विकट बात क्या जाने इसका छोर कहां हे बहते हुए समुद्र भ्रता अपने प्रभु है किस ओर कहां जिसने सीता का हरण किया क्या उसने हरा राम को भी निर्दयी निशाचर हत्यारा ले भागा दया धाम को भी ऐसा है तो सारी लंका सागर में आज बहा दूंगा दसमुख के सत टुकड़ों कर गिद्धों का ग्रास बना दूंगा हे पामर पापे सावधान अब यह हनुमान भयंकर है कल तक लंका दाहक ही था पर आज पूर्ण प्रलयंकर है फिर सोचा जिन प्रभु ने रण में उन कुंभकरण को मारा है जिन लक्ष्मण ने वह मेघनाद वह इंद्र जीत संघारा है जिनके कि नाम ही के बल से मैंने लंका का दहन किया अंगद ने पाँव जमाया व खल दल का बल सब शमन किया उन स्वामी को किसका साहस जो ले जाए कपिमंडल से रावण तो क्या यम तलक थर्राता है रामादल से तब तब हमसे कुछ भूल हुई जो इस प्रकार मोह तोड़ गए भक्तों को सोता छोड़ गये दासों को रोता छोड़ गए कुछ नहीं समझ में आता है कुछ नहीं ध्यान में जचता है हे राम आप ही दे प्रकाश सेवक को नहीं सूझता है बस इन्हीं विचारों में अपने व्याकुल अत्यंत वीरभर थे क्या करे कहाँ जाए यही सब सोच रहे उस और में भवर में है अपना नौ रूपी संसार भवर में है अपनानो का रूपी संसार संसारोज नह पड़ता है अब तो किधर वार या पार भंवर में है अपनानो का रूपी संसार भंवर में है अपना नौकारी संसारग जंजाल में उलझे जब तो देखा य खपसार आना जाना मरना सब कुछ आना जाना मरना सब कुछ है मझधार भवर भी है अपना नौका रूपी संसार छोटा सा मस्तिष्क एक है भरे असंख्य विचार शांति कहाँ जब इतना सर पर फार भवर में है अपना नौका रूपी संसार संभव है सृष्टा ने जब यह सृष्टि व्यौहार ओ अशांत समय स्वयं वह महाशांति भंडार भवर में है अपना नौकारूपी संसार भवर में है अपना नौकारूपी संसार राधे श्याम विकार रूप है माया का व्यवहार शांति रूप एक वही वह है सबका सिर जन हवर भी है अपना नौकार रूपी संसार सोझन हे पड़ता है अब तो किधर वार किधरवार पार बब्बर में है अपना का रूपी संसार बबर में है अपना का रूपी संसार नौका रूपी संसार इतने में आए वहाँ भक्त विभीषण राय साथ था और भी भालू की समुदाय दे क विषण को किया हनुमत ने सम्मान फिर कुछ भी थी रात का आया इन्हें को ध्यान